सप्तमर हो गया था सप्तपाण प्रभव तस्मा सप्ताह सप्तम सप्त इमें लोकायेसु चरती गुहाशया निहिता सप्त सप्त तस्मा सप्त प्राण प्रभव प्राण ये प्राण इंद्रिय इंद्रि क्या है शरीर में होने वाले सात है जो चक्षु कर्ण नासिका दो दो छह हो जाएंगे के मुख मिल करके सात है तथा सप्तार्चि सह सात अर्चित अर्चित दीप्ति प्रकाश ज्वाला है तो यहाँ ज्ञान है तो विषय को प्रकाश प्रकाश करने वाले ज्ञान उत्पन्न होते हैं समिध सप्त सप्त समिध है सब, विषय जैसे समिधि से अग्नि प्रज्जवलित होती ऐसे विषय से ही प्राण इंद्रिय आकृष्ट होती है प्रज्वलित होती है। और सप्त तो होमा सात हो में विषय ज्ञान दो एक आ गया पहले स्व विषय अवद्योतनानी दीप्ति है और सप्तर्ची तो है और सप्त तो होमा भी ज्ञान है इसमें इतने भेद है अर्चि ज्वाला है उनसे यह है यह है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य सप्तम होमा है सप्त अंतकर्ण की वृत्ति है होम हो गए विषय का ज्ञान वृत्ति ज्ञान ये सप्त होम हो गए सात होम ज्ञान वृत्ति अर्चि हो गया वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ये दोनों का भेद है सप्तम में लोका ये लोक शब्द से इंद्रिय के स्थान गोलोक को लेना सात ये सु प्राण जिनमें प्राण साथ ही जो प्राण शरीर में होने वाले कहे गए विचरण करते हैं गुहा सया निहिता सप्त सप्त गुहा शरीर में हृदय में रहते हैं निहिता रहते हैं कब जब सो जाते हैं तब हृदय में सब लीन हो जाती है गुहाशया कहा उसमें रहते हैं वे सप्त सप्त प्रत्येक प्राणी में सात साथ करके सब प्राणी में इसे साथ, साथ प्राण है इस शरीर में होने वाले सात हिसाब करके बताया चक्षु श्रवण घ्राण इंद्रिय छे और वाह के मुख है इंदिर के साथ है ये की उत्पत्ति परमात्मा से किंच सप्तः शीर्षण्य प्राणा शिशि भवा शिशि भव शीर्षण्य शराव बात यत् हो जाएगा शीरष शब्द से यत् होने पर शीरस शिरस्थ को शीर्षन आदेश हो जाता है ये च तद्धिते यह करा तद्धित प्रत्यु से यत होने के बाद शीर्षन आदेश हो गया शीर्षण आदेश शीर्षन के नस्तिते से टी बनना चाहिए ये चा भावकर्मणो हो सूत्र है अभावकर्म होने से प्रकृतिभाव हुआ शीर्षन अगर यह शीर्षण्य शीर्षण्य हो गया सप्तषण्य बहुवचन प्राण ये प्राण है ट्रिप्पणी दे दिया घाणाक्षिश्रवणद्वय वाघ्राण अक्षिश्रवण दो छिद्र चेहर मुख वाग मिलकर सात हो गये तस्मा पुरुषा प्रभव पुरुषाक्षरपुर से उत्पन्न होते हैं तप्ताहु दीप्त स्विषय बुद्योतना सप्तर्चि दीप्ति अर्चि दीप्ति प्रकाश है वहाँ प्रकाश विषय अवध विषय का ज्ञान स्व विषय का ज्ञान है दो नंबर टिप्पणी में दे दिया अवद्यतनि वृत्ति प्रयुता प्रकाश फल चैतन्य रूपा ये अवद्योतन ज्ञान हो गया वृत्ति प्रयुता प्रकाश वृत्ति प्रति, प्रति चैतन्य तो फल चैतन्य जिसको कहते हैं ये साथ हो गए तथा सप्त समिध सात समिधे समिधे विषय सप्त विषय है विषय विशे ही समिध्यंत प्राण ये दो छिद्र में दो आँख में होने पर तो, तो विषय को लेकर के साथ कर दिया शब्द का ग्रहण होता है दोनों तरफ ग्रहण होता है किस में कभी ग्रहण होता है अधिक कम तो साथ को लेकर के ये विषय हो गए इसको समिधि क्यों कहते विषय ही समिध्यंत प्राण ये प्राण प्राण शब्द से सब इंद्रियों को लेते हैं विषय से उनका समय सम्यक ईंधन प्रकाशन विषय से ही आकृष्ट होते हैं इंद्र हो। सप्त होमा सात होमा क्या है तद विषय विज्ञानी तद विषय का ज्ञान यहाँ टिप्पणी स्पष्ट कर दिया तद विषय ज्ञान शब्द से विज्ञानी वृत्तय ये वृत्ति है तो यहाँ होमा शब्द से वृत्ति लेना अर्चित शब्द से वृत्ति प्रतिफल चैतन्य फल लेना यद विज्ञान तजोति श्रुतियंतरा यद सेज्ञान विषय का ज्ञान उसको हवन करता है कंसे हुई हो गया होम हो गया किंच सप्तेम लोका सप्त इमे लोका लोक शब्द से इंद्रियस्थानी इंद्रिय स्थान गोलक ये सु चरती सचरती जो दिखते आँख नाक कान ये इंद्रिय नहीं जिन्दिया है इंद्रिय के स्थान है गोलक इंद्रिय उसमें है इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है इंद्रिय अतीन्द्रिय है अतिद्रिय का था इंद्रिय का ग्रहण इंद्रिय से नहीं होता है ग्रहण इंद्रिय का श्रवण इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है घ्राण इंद्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होगा श्रवण इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है चक्षुरइ्रिय से रूप घट का प्रत्यक्ष होता है किंतु इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है अपना इंद्रिय अथवा दूसरे इंद्रिय किसी का दूसरे जो कहान नाक दिखता है वो तो शरीर का वे वे इंद्रिय का स्थान है तो यहाँ लोक शब्द से इंद्रिय के स्थान गोलोक लिया ये सुचरंती संचरती प्राण जिनमें प्राण विचरण करते इंद्रिय कर स्थान गोलोक कहने से यहाँ प्राण शब्द से प्राण अपान बयान नहीं लेना क्योंकि इंद्रिय स्थान में चक्षुरोत्र घृण आदि स्थान में विचरण करने वाले ये तो इंद्रिय ही है प्राणा येसु सुचरती थी प्राणा नाम विशेषण निविधम प्राणापान आदि निवृत्त्यर्थम ये सुचरती प्राणाहा इस तान में प्राण विचरण करते ये जो प्राण का विशेषण दिया प्राण विचरण करने वाले है इसलिए दिया विशेषण विधम प्राणापान आदि निवृत्त्यर्थम प्राण अपान व्यान उदान समान इनको नहीं लड़ा ये तो इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय में विचरण करने वाले वही इंद्रिय ही है प्राण शब्द से गुहाया में लोका येषु चलते गुहाशया गुहायाम शेरत गुहाशया गुहा में शरीर में अथवा हृदय में साप काले शेरते अवस्था में ही लीन हो जाते हैं शेरते के टिप्पण इंदिया लीयनते लीन हो जाते हैं सुरश्रुति काल में इसलिए गुहाशय कहा। नीता सप्तः निहिता निपुर्वक धाए दधा तेरे ही हो जाते हैं नीता करता अर्थ निपुर्कने स्थापिता धापिता किसके द्वारा धात्रा पर विधाता के द्वारा सप्त सप्त प्रति प्राणिभेद प्रत्येक प्राणी में एक एक साथ सात करके यानी च आत्मयाजिना विदुषा कर्मा कर्म फलानि च विदुषा च कर्माणि तो कर्मा तमफलानी चर्व चैतत्परस्मादा सर्वत प्रसूत प्रकरण यही प्रकरण का अर्थ के अर्थसारहे यानी च आत्मयाजीना विदुषा कर्मा कर्मफला आत्मयाजी में कर्म दे दिया स्पष्ट कर आत्मयाजीना आत्मा यजन ते आत्मयाजिन आत्मा का यज यजकता यजशब्द से वही उसका देव देवपूजा संगतीकर्ण इत्यादि अर्थ है कैसे आत्मा का यजन है सकलमिदम अहम च परमात्म की भावनापूर्वक परमेश्वरा आराधन बुद्धिया ये यजंती तम यही चिंतन करते हैं सकलमिदम अहम च परमात्म अहम ब्रह्म कहते समय चिंतन करते हैं अहम ब्रह्म और बाकी मेरे से भिन्न अब्रह्म है इसलिए ब्रह्म चिंतन करते ब्रह्म सर्वात्मक है जो सर्वात्मक ब्रह्म सो अहम अस्मिचा चिंतन करते समय अहम सकल सब कुछ ब्रह्म ही है अहम सब अलग कहते सकल से इसलिए ज्ञान होने के पहले देह में हम बुद्धि बुधिये सर्वम ब्रह्म है सर्वम खुलदम ब्रह्म कह तो हम भी ब्रह्म है तो अहम सकल मिदम सर्व परमात्मा ही हे परमात्मा एव उसे बिना कुछ भी नहीं है परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम भगवान कहते स्पष्ट है सर्वम परमात्मा ही है सर्व से सकल में दहन से सब कुछ आ गई यदि भावना पूर्वकम परमेश्वर आराधन बुध आई परमेश्वर का आराधना है पूजन है परमात्मा नारद हो जाएंगे नहीं वास्तव सत्य पर एक अद्वितीय सत्य है अद्वितीय ब्रह्म उससे भिन्न कुछ भी नहीं है वही वास्तव सत्य है उस चिंतन करना है तो स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित दीयते विवेक चौड़ाण में आचार्य ने कहा मुख्य साधन सामग्री भक्तिरव गरियसी स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित अभी दियते आगे अब आग कुछ नहीं आत्मतत्वानुसंधान भक्ति रीति अपरिजग हो विड़ा देखे ना एक तो स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति दूसरे आत्मस्वरूपानुसंधान भक्ति रीति अपरिजग हो आत्मस्वरूप का अनुसंधान अहंग उपासना भी कही गई अतः परमात्मा स्वरूप अपने स्वरूप चिंतन करो परमात्मा स्वरूप चिंतन करो यही भक्ति है जब भक्ति करते द्वैतरूप से परमात्मा के गुण स्वरूप चिंतन ये स्वरूप गुण वर्णन करके उनका चिंतन करना है गुणों के द्वारा और भूषण के द्वारा उनके कार्य के द्वारा उनका चिंतन करना है स्वरूप चिंतन और स्वरूप है कल्पित रूप चिंतन करने के अपेक्षा वास्तविक रूप स्वरूप चिंतन करना ठीक होता है कल्पित रूप को देखकर कर को के कोई भगवान का चिंतन करते हैं देखा किस विषय में किस प्रकार बद्रीनाथ दर्शन में नहीं किया पहले में श्रृंगार है बाहर बजे तक कुछ दर्शन हुआ तो वो देखा दिया बीच में बीच में देखा मुकुट दिखता है बड़ा मैं मुकुट को समझ ला परमात्मा बभद्रनाथ बाद में जो दर्शन किया देखा वो तो कुछ नहीं मुकुट इतने छोटा है स्पष्ट नहीं दिखता है तो मुकुट को भगवान समझ करके उसका चिंतन करते हैं वो अच्छा है जो श्रृंगार हट गया भगवान का दर्शन हुआ वो चिंतन चाहे बताओ तो श्रृंगार जब रहता है मुकुटों को बभद्रीनाथ समझ कर चिंतन करना नहीं इसी प्रकार माया से रूप अलग रूप होता है वास्तव रूप नहीं है माया का रूप को छोड़कर कर माया से अतीत जो वास्तव पर ब्रह्म व्यापक स्वरूप उसका यदि चिंतन हो तो श्रेष्ठ होता है अरे वासुदेव सर्वम भगवान स्वयं कहते श्रीकृष्ण भगवान कहते है, सब कुछ वासुदेव सर्वव्यापक एक परिच्छिन्न रूप चिंतन करने की अपेक्षा व्यापक सर्वम वासुदेव भगवान ही कहते तो व्यापक रूप चिंतन करना ही श्रेष्ठ है सकलम इधम अहम च परमात्मे वही भावना पूर्वक ऐसे परमेश्वर की आराधना पूजा होती यही यजन है ये आत्मयाजी नाम उनका भी उपासना जो करते हैं उपासना का फल ज्ञान जब हो जाता है तब तो, तो मुख्य हो जाता है और केवल उपासना अहंग उोपासना अहम अहंगर ब्रह्म और विदुषाम यही उपासक है उनके कर्म कर्म फल और अविदुषाम कहन से जो उपासना नहीं करते केवल कर्म करते हैं तो उनका कर्म कर्म के साधन अ कर्म फल कर्मफल स्वर्ग आदि पितृलोक आदि कर्म के साधना जितने मंत्र वेद आदि हृय जम मंत्र आदि सब कुछ है, परमात्मा से उत्पन्न होते हैं सर्वचेत परस्माद एवं पुरुषार्थ सर्वज्ञात जो सर्वज्ञ परमात्मा पुरुष है सर्वज्ञ ताय विशिष्ट चेतन है उससे ही साकार सकल जगतिक उत्पत्ति प्रस्तुतम उत्पन्न हुआ ये प्रकरण का अर्थ है तो सर्वात्मक ब्रह्म है ब्रह्म परमात्मा से सब उत्पन्न होने से कारण उपादान कारण से कार्य अलग नहीं है जिस प्रकार मिट्टी से बने गए बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है सुवर्ण से बने गए भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं है परमात्मा से उत्पन्न हुए सारे जगत ब्रह्मांड सब कुछ है परमात्मा से भिन्न नहीं तब तो परमात्मा के ज्ञान से सब ज्ञान कस्मिन विज्ञाते सर्वविदम विज्ञात होते यही प्रश्न था और भी कहते हैं उससे उत्पन्न होने वाले जी कि उत्पत्ति सब की उत्पत्ति परमात्मा से अतः गिरेश्च समुद्र गिरेष्च्यंदव सर्व अत सर्वा ओषधय रसश्च यूतषते शरात्मा अतः समुद्र समुद्र उत्पन्न होते, होते गिरेश्च सर्वे सरपर्वत अस्म सेंद सिंधव सिंधु सिंधुप नदी सब गंगादी कहकर सब नदी जितने नदी सिंधु अनेक रूपे बहुत रूप सिंधुआदी नदी ब्रह्मपुत्र आदि नदी ब्रह्मपुत्रादी गंगादी अतच सर्वा ओषदारे ओषधि विहिहवादी रसमधुरादी सब परमात्मा से ये नए भूत िषति अंतरात्मा ये रिसे भूत रस से युक्त होकर के पांच भूत से रसे युक्त भूत पांच भूत से स्थूल शरीर बनता है उसे अंतरात्मा तिष्ठते लोक में तो तिष्ट परसम पद है तो छाद से प्रयोग तिष्ठते रहता है अंतरात्मा ये पांच भूत से युक्त रस से बना गया सार रस से युक्त है ये युक्त होकर के शरीर बनता है अंतर अंतरात्मा कण से लिंग सूक्ष्म शरीर में रहता है सूक्ष्म शरीर को अंतरात्मा कहा गया भाष्य में अतः पुरुषा सवम समुद्र सारे समुद्र की उत्पत्ति उसी से सर्वे क्षाराद्या समुद्र सर्वे सब समुद्र कौन है क्षार आदि समुद्र क्षार समुद्र तो मालूम है सोनम कि न पानी है क्षाराध्याय क्षुरोदक इक्षुरसोदक घृतोदक दध्योदक शुद्धोदक सूर्ोदक सप्तसागरा चारोदय प्रसिद्ध है सूरोद इच्छुसोदन दृष्टि क्षीरोद इच्छुरसोदक, घृदक दध्योदक शुद्धोदक सुरोदक, छे और चारोद साते ये सात समुद्र है प्रसिद्ध शास्त्र में इस उत्पन्न हिमा हुए हो हिमालय आदि पर्वत, अस्मादेव अस्मादा सर्वे उत्पन्न होते हैं और सदनते सद्यति का स्रवें कौन है गंगाद्या गंगाध्या सिंधव नद्य सर्व बहु रूप नदी सब अस्मादेव पुरुषा सर्वा औषधयो व्रीयवाद्या इस परमात्मा से सारे औषधि वीरवादी जिस प्रकार स्वप्न में आप देखते हैं आपके मन में सारा जगत बन जाता है उसमें समुद्र भी बन जाता है आकाश भी बन जाता है मंदिर भी बन जाता है पर्वती बन जाता है ऐसा जो बनता है वास्तव तो बनने में नहीं है तात्पर्य ये विभर्त तो है ऐसे अतत्व अतत्व अत्त, तो, तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव ने अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त ऐसे दिखता है सपने में जैसे दिखता है इसी प्रकार ये सारे प्रपंचिक उत्पत्ति नहीं तो शंका करेंगे निराभय ब्रह्म से इतने बड़े बड़े पर्वत सूर्य चंद्र कैसे उत्पन्न होते हैं आप जब सपने में सारा ब्रह्मांड उत्पन्न कर देते हैं परमात्मा क्या कठिनाई है संकल्प मात्र में दिखाना तो है जादूगर दिखा देता है झूठा जादूगर कुछ ना कुछ दिखा देता है ये मैं अभी कोई बताया था कि कोई आकर पुष्पा दिया पकड़ो कपड़ा में बांध कर रखो और कपड़ा खोलो खोल कर देखा तो उसमें एक शंख निकला फिर पकड़ में कुछ रुपया हो दे दो <laughs> लेकर गया रुपया <laughs> तो जादूगर देखा देता पुष्पा कपड़ा में पकड़ा है थोड़ा सा और देखाता शंख हो गया तो ये जादूगर देखा देता इसी प्रकार ये सब है सारे रूप इसमें उत्पन्न है असमा दे औषधि बीरियावादि रस मधुरादि षड्विध हो ये नसे नुक्त होकर रस युक्त होकर के रस हो से पोषित होकर पु, के भूते ही और रस से तो पुष्ट होता है मनादि और भूत पंचभूत से स्थूल भूत से परिवेषित हो पंच भी स्थूल परिवेशित देह बनता है स्थूल से ऐसा होकर के अंतरात्मा तिषते ठति से चांद से प्रयोग आत्मन पद ठते हि अंतरात्मा अंतरात्मा लिंग शरीर कहा लिंगम लिंग सूक्ष्मशरीरम सूक्ष्मशरीर को अंतरात्मा क्यों कहा त अंतराले शरीर आत्मनस्य आत्मन से आत्मपद वर्त अंतरात्मा मध्य में हे अंतराल शरीर और आत्मा के बीच में स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में आत्मा जैसे हे सूक्ष्मशरीर ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अंतकर्ण प्राण ये सूक्ष्मशरीर है वो सुखर आत्मा जी से उसमें आत्मबुद्धि होती है हम जीवा में हम पश्चा में हम सोचा में हम निश्चिन्हों में मनोबुद्धि आदि को ले करके बौद्ध लोगों को तो भ्रांति बुद्धि को ही आत्मा मान लेते हैं और अंतकर्ण विशिष्ट चेतना अंतकर्ण के चेतन का तादात्माध्यास हुआ तो अंतकर्ण में चिताभाष उदयन से हुए आत्मा जी लगने से आत्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा की उत्पत्ति नाश मानते तारके लोग अभी इसलिए अंतकरण आदि सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा तो बुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा और स्थूल शरीर के बीच में अंतरालय में होने से आत्मावत वर्तते आत्मा जिस आत्मा तो ये नहीं आत्मा के साथ उसका तादात्म्य तादात्माध्यास हो जाता है सूक्ष्म शरीर बुद्धि के साथ इसलिए अंतरात्मा श्य कहा गया सूक्ष्म शरीर को ये भी उत्पन्न होता है अंत सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है एवं पुरषेद विश्व कर्म तपोब्रह्म परामृत सो विद्याग्रंथिं स्वद्याग्रंथि विकतीह सौम्य पुषेवेद विश्व सारे पुरुष कुछ उत्पन्न हुआ भाष्य में दिया एवं ध्याद पुरुष परमात्मा से इदं अतो वाचारंभणों विकार नम धेयम अनृतम पुषित सत्यम स्तिकारम्भ वाणी के आलंबन मात्र है विकार कार्य नाम ध्येयम नाम मात्र नाम एवं नाम ध्येयम ध्येय प्रत्य स्वार्थ होता है नाम ही कार्य है, है केवल नाम शब्द प्रयोग किया जाता है अर्थ कोई अलग है नहीं घट को कोई वस्तु है नहीं मिट्टी से भिन्न मिट घट से भिन्न पट है घट के बिना पट रहता है इसी प्रकार यदि मिट्टी से भिन्न घट होता मिट्टी को अलग कर दे तो घट रहना चाहिए नहीं रहता है इसलिए मिट्टी से भिन्न नहीं घटा घटा घट शब्द प्रयोग करते हैं मिट्टी से अलग उसकी सत्ता है ही नहीं इसी प्रकार जितने कार्य हैं नाम मात्र है कारण से अलग उसकी सत्ता है ही नहीं अनुतम मिथ्या है तो सत्य क्या होगा जो कारण है उपादान कारण पुरुष इतव सत्यम पुरुष सत्य वहाँ तो कहा मृत्यु का इत्यव सत्यम सबसे सत्य है मृति का भी उसका भी कारण है इस करके अंत में सबका कारण पुरुष ही सत्य है अतः पुरुष है इदम विश्व सर्वम इसलिए जिस प्रकार मिट्टी के विकार कार्य जितने सब मिट्टी ही है इसी प्रकार पुरुष के कार्य सारा विश्व ब्रह्मांड है पुरुष है ईदम विश्वम सारे विश्व पुरुष परमात्मा ही है ना विश्व नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्थि जिस प्रकार मिट्टी से भिन्न कोई मिट्टी से बना गया बर्तन कोई मिट्टी से भिन्न है ही नहीं मिट्टी से अलग उसकी सत्ता है ही नहीं इसी प्रकार पुरुष से उत्पन्न हुआ विश्व सारा जगत अन्यत किंचित पुरुषाद ना पुरुष से भिन्न कुछ भी नहीं चंद्र समुद्र पर्वत तो कुछ भी हो पुरुष परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं उसमें केवल ये सब दिखते हैं विवर्त है अतो यदुक्त तदीत कस्मिनो भगवो विज्ञाते सर्विद विज्ञात होती जो पहले कहा था यदुक्त तद अभीतम जो पहले का प्रश्न पूछा गया था वो ये कह दिया अभी तम उत्तम कहा गया क्या प्रश्न किया था कश्म विज्ञाते सर्विदम विज्ञान भवति इति ऐसे कहा गया था किसके ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है ये प्रश्न किया गया था वही कह दिया यही परमात्मा ही एक है सबका कारण जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है ये तस्मिन ही परस्मिन आत्मनि जो सबका कारण है परमात्मा परस्मिन परमात्मा में जे परमात्मा सर्व कारणे सबका कारण परमात्मा पुरुष विज्ञात है का सती सती सत्यम है सबका कारण परमात्मा पु, ही पुरुष है वो ज्ञात हो जाने पर सबका ज्ञान हो जाता है पुरुष एव एकदम विश्वम नान्य दस्ती थी विज्ञात होती सबका ज्ञान कैसे हो गया सर्वम एकदम पुरुष एव अन्य कुछ यही नहीं सबका ज्ञान हो गया मिट्टी के ज्ञान हो जाने पर मिट्टी से बना है क्या जितने बर्तन सब मिट्टी ही है ज्ञान हो गया मिट्टी ही है छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो मिट्टी ही है और कुछ जानने के बाकी नहीं रहा मिट्टी का कार्य को जान लिया इसी प्रकार सर्वम एकदम विश्वम पुरुष है वह परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम यही ज्ञान है बहु नाम जन्म नाम अन्तः यही ज्ञान है बहु जन्म होने के बाद ही ज्ञान हो जाता है वासुदेव सर्वम पुरुष है सर्वम अन्य तो किंच का ज्ञान हो गया विज्ञान तो होती ही थी परमात्मा का ज्ञान होने से उसे भिन्न कुछ है ही नहीं जानने योग्य है आखिर जिज्ञासा समाप्त तो हो जाती है जानने की इच्छा देखने की इच्छा करने की इच्छा कुछ नहीं ना कुछ देखने जानने के सुनने के लिए है समिथ्या समझ लिया सपना प्रपंच में देखते समय तो बड़ा प्रपंच बहुत दिखता है जगने के बाद समझिला सौ मिथ्या है उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं करता कितने रुपया मिला था कितने बड़े मकान हमारा में था सपने में कोई नोट कर रखा है कभी लिखा है उसको उपेक्षा कर देते हैं और उसको कोई पूछता ना कि उसको कहा कि मेरे पास इतने बड़े मकान है इतने करोड़ रुपया है इतने इतने सोना चांदी है हीरा है कोई ना कोई बताता ना कोई बोलने पर कोई सुनता है सपन में ही था है, तो क्या हो जाएगा कोई मतलब ही नहीं है इसी प्रकार जिसको ब्रह्मज्ञान हो जाए सब का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो गया उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सब मिथ्या है मिथ्या प्रपंच भी किसको देखने का बाकी रहिया मिथ्या निश्चय हो गया तो सपने में देखा समुद्र तो, तो देखा था क्या किंतु तो समुद्र के उस पार नहीं देखा था दुख लगता है ना उठने जगने के बाद समुद्र में तो देखा किन्तु समुद्र में उस पार तक तो नहीं जा पाया ऐसा लगता है उस पार इस पार कुछ है ही नहीं सब कल्पित है इसलिए ज्ञान हो जाने के बाद कुछ और अज्ञात नहीं रहा ना कुछ अदृष्ट नहीं रहा किसको देखना है कुछ सुनना है कुछ नहीं रहा तो संतोष हो जाता है और कुछ नहीं है और ना कुछ कर्तव्य है ज्ञान हो गया तो सब प्राप्त हो गया अप्राप्त वो तो ये नहीं कृतकृत्य हो जाता है यदि विज्ञात होती थी किमिदम विश्वम युचित विश्व क्या है क्या पुरुष है विश्वम सारा विश्व पुरुष ही परमात्मा ही है कर्म तप ब्रह्म ये कर्म जितने अग्नितादि कर्म है तप है ज्ञान है तपोपासना है ब्रह्म है ब्रह्म भी तो ब्रह्म है परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म है सो जो पर ब्रह्म है पराममृतम परमामृतरूपे यही जो ये तो जो वेद अनुआयाम सब कुछ ब्रह्मा है अमृत रूपे है मोक्ष का साधन है वेद ये तु वेद निहित गुहायाम ये कहाँ है गुहायाम निहित बुद्धिप गुहा में स्थित है इसको जो जान लेता, साक्षात कार कार लेता है साक्षात्कार कर कर लेता है अहम अस्मी थी तब सो हे सौम्य यह अविद्याग्रंथिम ग्रंथिम विकीरती यहाँ अविद्याग्रंथि को नष्ट कर लेता है अविद्याग्रंथि का नाश हो जाता है अविद्याग्रंथि ग्रंथि का था जैसे धागा में गांठ ग्रंथि खींचो तो ग्रंथि और मजबूत और को नहीं पाएंगे जितने जितने खींचो इतने दृढ़ ये अविद्या आत्मा के साथ अनात्मा का जो अध्यास है यही ग्रंथि आत्मा ना तो अध्यास अंतकर्ण में चिदाभाष दिखता है चेतन का भ्रम होता है चैतन्य का बुद्धि और चेतन दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी जब देखते चिताभाष बुद्धि में दिखता है और बुद्धि जब देख चिताभाष में सिट है दोनों में एकत्र तो भ्रम है ये इतने तादात्म अध्यास ग्रंथि के जैसे दृढ़ है ग्रंथि को तो काट कर के चकू से काट कर खोल देंगे ये ग्रंथि को खोलने का और कोई उपाय ही नहीं है काटने का कुछ नहीं काट भी दे कोई सारे को ग्रंथि को नहीं काट सकता है ये ग्रंथि व दृढ़ है किंतु जो इसको ज्ञान प्राप्त कर लेता है ग्रंथि अज्ञान के कारण तादात्म अध्यास एकत्र भ्रम दो अलग अलग पदार्थ में एकत्व भ्रम अध्यास कहते अज्ञान के कारण ही अध्यास होता है दोनों का विवेक नहीं होने से विवेक हो गया ज्ञान हो गया तो ग्रंथि का नाश हो गया हे सौम्य सोम मर्ति दिषम सोमाद यश ये छंदसी सोम से यह हो जाता है छंद में सौम्य सोम अर्ति कंस श्रेष्ठ भाष्य मे किं पुनरिद विश्वतेश्व कर्म कर्म आदि अग्निहोत्राद लेना तो निकर्म आदिशब न अन्यत तत्त ज्ञान अ तपज्ञान तत्तफल अ कर्मा तप कृत फलम अन्यत कर्मा तप कृता फलम और अन्यत होता है तप कर्म हो गया तत्कृता फल है और अन्यत भी जितने इतने तप कर्म कृत फल बाकी जितने अन्यत सर्वम तप और ज्ञान हो गया कर्म और तप से ज्ञान लेना तत्कृतफल तत्तफल हो गया और, और अन्य सर्व जितने अन्द अ बाकी जितने सब कुश एक बवद्दी इदम सर्वन सब कुछ, कुछ पर ही कुश्रह्म तचद्ब्रह्मण कार्य सारा ब्रह्मांड परमात्मा का कार्य तस्मा सर्व ब्रह्म पराममृत इसलिए सब ब्रह्म ही हे मिट्टी का कार्य मिट्टी है ब्रह्म का कार्य ब्रह्म ही हे परमृत परम अमृतम परम अमृत ब्रह्म अहमेव इति वेद उसको जानने का किस प्रकार अहमअस्म परम ब्रह्म परम अमृत अहमेव इतो वेद न कि असु वा यह ऐसा नहीं सामने देखेगा मेरे से भिन्न ऐसा नहीं अन्य असु अन्य अहम इति न सवेद जो ऐसे मानता है उपास्य मेरे से भिन्न है मैं भिन्न हूँ न सवेद उठीक नहीं जानता है ये पशु के समानता पशु से देवाना यही ज्ञान, ज्ञान।, ज्ञान, ज्ञान है वास्तव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान है राज्य में सर्प जो देखता है उसको ज्ञान है या नहीं ज्ञान है ज्ञान तो है सर्प का ज्ञान है देखकर भाग रहा है वो ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होता है हानि है यथार्थ ज्ञान, ज्ञान चाहिए इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान तो है ब्रह्म का ज्ञान यथार्थ है नेह नानास्थित किंचन ब्रह्म से बिना कुछ नहीं सर्व खलु इदम ब्रह्म पुरुष है वे इधम विश्वम ये इशारे विश्व पुरुष एव सर्वम खलु इदम ब्रह्म वास्देव सर्वम एक अद्वितीय ब्रह्म ये सत्य है उसका ज्ञान यदि उससे भिन्न प्रकार होगा तो ज्ञान यथार्थ होगा एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान द्वैत तो ज्ञान होगा नाम रूपहित शुद्ध ब्रह्म है नाम रूप वाले का ज्ञान होगा वो यथार्थ ज्ञान नहीं है जितने भी नाम रूप वाले ज्ञान हो सगुण साकार का ज्ञान अच्छा है किंतु यथार्थ पारमार्थी का नहीं है पारमार्थी तो ज्ञान होगा अहमेव सर्वम ब्रह्म परामृतम अहमेव इति जो वे जानता है तभी अविद्या की निवृत्ति होती है यथार्थ ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती रज्ज में सर्पभ्रम होता है रज्ज के अज्ञान से रजु ज्ञान के बिना सर्प ब्रह्म की निवृत्ति किस से नहीं होती है यथार्थ ज्ञान चाहिए तो यथार्थ ज्ञान ब्रह्म को जानना ब्रह्म कहा है यो वेद निहितम गुहायाम निहित कहा तो स्थितम स्थापित निधापित तो हो जाएगा निचंत नहीं स्थितम गुहायाम नि, निप्रपनाथ थापन करते हैं निप्र निध निहित स्थित गुहायाँ गुहा मतलब हृदय में बुद्धि में हृदय का बुद्धि में नाम सब प्राणी के बुद्धि में सविज्ञा ऐसे ज्ञान होने पर एवं आम अहमे ऐसे ज्ञान होने से अविद्याग्रंथि विकती ग्रंथिमिव दृढ़ीभूता ग्रंथि शब्द का ग्रंथि के समान बड़े कठिन है दृढ़ दृढ़ है अविद्या वासना विकिरती अविद्या अविद्या से उसका संस्कार वासना उसको नष्ट करता है विकिरती विक्षिपति नाश यह कौन से यही जीवन है एव जीते जी अविद्या के निवृत्ति करनी है अभी साधना करेंगे मरने के बाद कोई अविद्या नाश करके मोक्ष देगा इसी आशा से बैठना नहीं अभी जीवन एव न मृत सन है सौम्य सौम्य क्या है प्रिय दर्शन प्रियम दर्शन यसे दर्शन उसका प्रिय ऐसे करके हे hey, प्रिय दर्शन अविद्याग्रंथियों को ही नष्ट करता है मृत करके नहीं टीका में यम कस्विन भगव विज्ञाते सर्विदम विज्ञात भवती तन निरूपित ये प्रश्न क्या था किसके ज्ञान होने उनसे सर्विदम विज्ञात होती ये सब ज्ञात हो जाता है ये निरूपण हुआ यही पुरुष पराविद्या के विषय अक्षर ब्रह्म सारे जगत का कारण सर्वम इधम परमात्मा जाय थे इदम सर्वम जितने कुछ है सब दृश्यमान गृहमान ज्ञामान अज्ञात जितने पदार्थ सब परमात्मा जायते अतः तो तावन मातन सर्वम तावन मातन परमात्मा ही सब कुछ है मिट्टी से बना गया मिट्टी ही है परमात्मा से उत्पन्न होने से अद्वितीय परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ इसलिए आदित्य परब्रह्म ही सर्वम तस्मिन् विज्ञात है जो सर्वम परमात्मा स्वरूप है उसी परमात्मा के ज्ञान होने पर सर्वम विज्ञातम सब का ज्ञान हो जाता है इति तो अविद्या क्षय फलाधान उपसंहृतम अविद्या क्षय रूप फल अविद्यावृत्ति ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति है अविद्या की निवृत्ति रूप फल कथन करने से अभिधान है न उपसंहृत यह अविद्या ही सर्व विज्ञाने विज्ञान प्रतिबंधिका टिप्पणी दिया तिवृत्ति जब पुरुष विज्ञान ने कहा अविद्या ग्रंथि अविद्याग्रंथि वही आत्मज्ञान से सर्व ज्ञान हो गया सब का ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया अविद्या निवृत्ति रूप कथन करने से सबका ज्ञान हो गया उपसंहार हुआ उपनिषद का एक विज्ञान से सर्व विज्ञान है न एक विज्ञान कस्ते सर्विद विज्ञात परमात्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है एक अद्वितीय परमात्मा उसको ही जानना है आगे अगेटी ये द्वितीय प्रथम हुआ अधुना ये सकत उपदेश मेण अद्वित ब्रह्मास्मृति वाक तपाय अनुष्ठान भवित अभी प्रत्याय न न भवति भवति इति नवती न भवति इति शब्द अदी पाठभेद शब्द कहीं नहीं ये यहाँ सकदुपदेश अद्वित ज्ञान न भवति वाक्यार्थ ज्ञान तो अद्वित्यं ब्रह्मास्मि अस्ज ब्रह्म अद्वित में हूँ ब्रह्मत तो अद्वे सदेव सीधमग्रे आसीति अद्वित अद्वितय शब्द का अर्थ है अविद्यमान द्वितीय यथ जिसे द्वितीय भिन्न कुछ भी नहीं है ना चेतन है ना जड़ है कोई पदार्थों से भिन्न ना भाव अभाव कोई पदार्थो से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है एक शुद्ध ब्रह्म है उसे अतिरिक्त कुछ नहीं अद्वितीय ब्रह्म वो अद्वितीय ब्रह्म में हूँ ये ज्ञान ये तत्वसी अहम ब्रह्माष्टमी वाक्य है महावाक्य वाक्य के अर्थ का ज्ञान को कहते ब्रह्म ज्ञान महावाक्य के अर्थ का ज्ञान महावाक्य है तत्व शादी उसके अर्थ का ज्ञान अर्थ का ज्ञान से तत्पदार्थ तम पदार्थ का लक्ष्य तो ज्ञान हो और दोनों एक ही, ही है भिन्न नहीं है उसका ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान वाक्यात तो लगता है तुम ब्रह्म सुनने पर लगता है ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूँ किंतु एक अद्वितीय ब्रह्म है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है वही ब्रह्म में हूँ मैं सदस्य देह के साथ नहीं देहादि सब सारा प्रपंच कल्पित है अधिष्ठान ब्रह्म में ही हूँ ये ज्ञान महावाक्य प्रमाण से वेदांत प्रमाण वाक्य से होता है वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान ध्यान में बैठते बैठते कुछ सुनाई पड़ गया कुछ दिख गया उसको ब्रह्म ज्ञान समझ लेते बहुत लोग ध्यान में बैठे कभी कुछ प्रकाश दिखने लगा बहुत प्रकाश होने लगा वैसे यही प्रकाश ही क्योंकि आत्मा तो प्रकाश रूप है बहुत प्रकाश होगा आँख बंद हो जाएगा ऐसे सोच करके वो प्रकाश कोई आलोक को रूप प्रकाश नहीं ये ब्रह्मा ध्यान में कभी कुछ दिख सकता है कभी दिख जाता है कुछ रूप दिख जाता है कभी कोई इष्ट देवता का रूप दिख जाएगा आँख बंद कर बैठे कुछ दिखता है कभी कुछ शब्द भी सुनाए पड़े कोई शब्द सुनाए सुन करके कहते परमात्मा साक्षात्कार हो गया परमात्मा का उपदेश हो गया उपदेशी भी हो सकता है रूप दर्शन भी हो सकता है किंतु ज्ञान होगा वाक्यर्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान बाकी जितने ज्ञान कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई भी परा विद्या नहीं है पराविद्या ब्रह्म विद्या अहम अस्मि ब्रह्म इस ज्ञान वो होगा प्रमाण से महावाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा ध्यान आदि अंतकरण शुद्धि के लिए मन एकाग्र के लिए समाधि हो द्वैत में सत्य बुद्धि होने से वाक्यार्थ ज्ञान दृढ़ नहीं होता है अद्वितीय ब्रह्म सुनते हैं किंतु अद्वितीय कैसे होगा हाँ परमात्मा एक है कुछ लोग कहेंगे ब्रह्म अद्वितीय मानते हैं अद्वितीय मतलब तो उनसे भिन्न कोई परमात्मा है नहीं एक ही परमात्मा और बाकी उससे भिन्न परमात्मा से भिन्न सारा जगत जीव पशु पक्षी पर्वत समुद्र सब है ये अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान ये अद्वितीय नहीं अद्वितीय क्या था ब्रह्म से भिन्न कुछ भी एक परमाणु भी कोई कहीं कोने में सत्य नहीं है कुछ अलग यदि कोई रख दिया अपने को यदि परमात्मा से भिन्न मान लिया सारे जीव परमात्मा से भिन्न मानकर की तरफ हो जाएंगी तो ब्रह्मा फिर कितना बड़ा रहेगा ब्रह्मा ब्रह्मा व्यापक पर ब्रह्म देश काल वस्तु परिचय रहित स्वगत सजाते विजाते भेद रहित पूरा एक अद्वितीय उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं ये ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान है वो तो वेदांत श्रवण से श्रवर्ण मनन निधि ध्यासन श्रवण से शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होगा फिर कई से एक हो सकता है मनन करने पर संशय दूर होगा फिर निधि करने से ये विपरीत भावना देहादि में बुद्धि है अनादिकाल से इतने दृढ़ बैठी है समझने के बाद भी देह में हम बुद्धि नहीं जाती है श्रवण कर मनन कर ल्या समझ आ गया आएगा द्वितीय ब्रह्म किन्तु अहम ब्रह्म करते समय अहम तो में अहमबुद्धि देह में ये विपरीत भाने की निवृत्ति के लिए बार बार श्रवण मनन निधि ध्यान की आवृत्ति बार बार करना जिसका है जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है जो कृतोपासति जिसको कहते कृता उपास है ना उपासना जिसने की थोड़े बहुत उपासना करने से उसको कृतोपास नहीं कहते हैं कोई कोई कहेंगे थोड़ी उपासना तो सबने की है जन्म में अन्य पहले अनाधिकार से कितने जन्म में कितने उपासना की बहुत उपासना भक्ति नहीं करने पर ये थोड़े आगे आत्म विचार के लिए मन नहीं लगता है उसके लिए वेदांत श्रवण तो बहुत दूर की बात है थोड़े मंदिर में कोई जाना चाहता है भक्ति करता है उपासना करता है भगवान का नाम लेता तो भी वो तो बहुत जन्म भक्ति उपासना करने पर ऐसी भावना होती है नहीं तो पशु के जैसे लोग बहुत ही भगवान को नहीं मान करके अपने को बुद्धिमान मानते क्या भगवान है ये सब इसको छोड़ो वही पुराने काल क्या अब बैठे हो जमाना कहाँ पहुँच गया कहाँ हमें आ गया ये भगवान भगवान करता किसने देखा भगवान डांट कर कहेंगे अभी तो किसने भगवान देखा भगवान इतने सुख क्यों ही सोता इतने भूख्य हो गया भगवान क्या करते इतने यही भगवान है मंदिर में कोई काल चूहा करके लड्डू लेकर चला गया बोले क्या भगवान है चूहा को भी हटा नहीं सके अरे भूख इतने लोग को मर गए केदारनाथ में कैसे हुआ क्या भगवान है भगवान के खंडन करने वाले बहुत कहेंगे ये सब लीला है वही भगवान भी राम बनकर के है भगवान भी रोए सीता भी का हरण सब भगवान लीला करते सब संभव है और डांट कर कहन से कोई खंडन हो जाएगा ऐसे कहने वाले कहते क्या परमात्मा परमात्मा रखा गया कुछ नहीं ऐसे सब खंडन करके कहने वाले समझने वाले ये होता है पाप के कारण शास्त्र सन्मार्ग में श्रद्धा नहीं होती बहुत भी ऐसा नहीं कि उनमें बिल्कुल और कभी संस्कार नहीं ये भी नहीं है ऐसे कहने वाले समय पर फिर परिवर्तन होकर के फिर साधु बन जाते हैं सब छोड़ करके विरोध करने वाले भी कभी कभी, कभी परिवर्तन उनका परिवर्तन होता है कभी अभी नहीं तो कम से कम मरने मरते समय तो पश्चात आप करके उस समय भी फिर प्रार्थना करते परमात्मा से आगे थोड़ा हमको दो एक चांस दो फिर हम भजन करेंगे गर्भ में रहते समय सो भजन करते भगवान से प्रार्थना करते इस गर्भ से मुक्ति दे दो पूरा भजन करेंगे आते ही फिर वो सब भूल जाता है तो मानते हैं नहीं मानने वाले भी कभी मान लेता है कभी कभी कोई मान नहीं मानता है सबके सामने खंडन करता है अंदर तो भगवान का चिंतन करता है ऐसा भी कुछ लोग होते हैं सबके सामने कहेंगे वो नहीं मानते कि अंदर कभी कुछ कष्ट होने पर फिर भगवान को किस ना किस नाम से किस ना किस रूप से मानता ही है बहुत उपासना तो सबने की है कि उसको कहेंगे उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार यदि कोई कर ले अथवा तो योग मार्ग में निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लिया तो उसमें द्वैत में मिथ्या तो, द्वैत के बिना द्वैत का विस्मरण होकर रहता है समाधि में रहता है ऐसे जो उनको वेदांत के लिए उत्कृष्ट उत्तम साध साधक कहा जाता है जिनको उपासना से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए वेदांत महावाग्य श्रवण करने से एक बार उपदेश किया ज्ञान हो जाएगा किंतु जैसा नहीं जिनका ऐसा नहीं होता है जस्कृत उपदेश मात्र एक बार उपदेश मात्र से अद्वितीय ब्रह्म में हूँ इस प्रकार वाक्य तो सुना तुम ब्रह्म हो शब्दार्थ सरल तत्व में शि फिर भी अद्वितीय ब्रह्म में हूँ ऐसे वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है जो मान लेते हो गया करके वाक्यर्थ बोध नहीं पदार्थ बोध तत्पथका ब्रह्म त्व पद का में मैं ब्रह्म हूँ ये समझ ले लिया के पद के अर्थ का ज्ञान हो गया इसको वाक्यार्थ बुद्ध नहीं कहते ब्रह्म और मैं दोनों की एकता का बोध होना चाहिए शब्द से तो होता है दोनों एक है वन्य को पकड़ो कहे जल ही ही है हिमा बर्फ है बता हे बर्फ है कह दिया बर्फ है ज्ञान हो गया बर्फ ज्ञान शब्द से कह लेने से बर्फ ज्ञान नहीं हुआ ये तो वन्य आदि जल, जल जल जाता है बर्फ कैसे होगा तो इसी प्रकार ब्रह्म में के सीमित तो न हूँ अल्पज्ञ हूँ मरने वाला हूँ ब्रह्म तो व्यापक परमात्मा जगत तो बनाने वाले एक केसव होगा ये ज्ञान जब तक तो नहीं होता है एक बार श्रवण कर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो क्या करना है व्याया क्या ज्ञान नहीं होता तो क्या करना है छोड़ कर भागो फिर <laughs> कोई कहता है नहीं हुआ तो जा करके संसार में <laughs> कोई कहता नौकोरी करेंगे कोई कहता शादी करेंगे फिर आ कर क्या लाभ है इतने आ कर कुछ लोग देखते हैं आकर के देखते ही ज्ञान हो जाएगा थोड़े दिन देखने पर देखता है सब लोगों अभी ज्ञान किसको नहीं हुआ कहाँ ज्ञान हो आज छोड़ो उसके बाद जा करके फिर अगर कोई नौकरी करता है कोई शादी करता है ये उधर वासना है किसी कारण से थोड़े समय के लिए आ गया फिर ज्ञान तो तुरंत कहाँ हो जाता है फिर भाग जाते हैं ऐसे नहीं है ज्ञान जो चाहता है तस्से उपाय भवितव्यम नहीं होता तो कुछ उपाय है उपाय अनुष्ठान होगा उपाय नहीं करके थोड़े समय नहीं हुआ तो भागो ऐसा नहीं उपाय अनुष्ठान ना होना चाहिए इतना अभिप्रत्याय आगे किस प्रकार ज्ञान होगा आगे मंत्र उसको कहने के लिए एक बार उपदेश ज्ञान नहीं होता है सबको जैसे कृत्योपास्ति नहीं तो बहुत को तो ज्ञान नहीं होता है उसके लिए उपाय है कैसे ज्ञान होगा उसके लिए आगे मुंडक में प्रारंभ किया जाएगा ओम भद्रंग कर्णे